आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज के शो में भी राजीव हजेला जी उपस्थित है और बहुत ही अच्छा टॉपिक पर वो बात करने वाले हैं जिसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट ऐसे हिंदी में इसको कचरा प्रबंधन कहते हैं लेकिन हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट नाम से ही आपको बताएंगे हमारे आसपास में किचन से या फिर अलग अलग जगह से जो कचरा निकलता है और जिसको म्यूनसिपाल्टी ले जाती है वो कचरा का क्या होता है उस कचरे से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे अच्छी तरह से उसका नियोजन करना चाहिए उस विषय पर हम लोग आज बात करने वाले हैं वैसे देखा जाए तो जैसे कि शहरों में आज जो दुनिया की करीब आधी आबादी बसती है और भविष्य में शहरों की जो संख्या है वो बस्ती के रूप में या आबादी के रूप में बढ़ती जाएगी और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि शहरी जिंदगी आज की जरूरत है और मजबूरी है और दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई आबादी की नीयती है तो इससे क्या होगा हम जितना संख्या है हमारे धरती का उससे आधा भाग में तो हम बसे हुए हैं और कुछ समय के बाद तो पूरा ही भाग हम लोग रह जाएंगे तो क्या होगा इस विषय पर बहुत ही अच्छी तरह से विचार करना पड़ेगा हम सभी को तो इसी विषय को लेकर हमारे साथ राजीव जी हैं तो आप सभी की तरफ से राजीव हजिला जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी राजीव जी ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसका सही आ, मतलब क्या है देखिए हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में घर ऑफिस स्कूल इंडस्ट्री या हॉस्पिटल जहां भी हम रहते हैं या काम करते हैं उनमें हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं जी जी और आ, आ, ये ये जो चीजें हैं छोटी से छोटी जैसे टूथब्रश या बड़ी से बड़ी कोई कार स्कूटर मोटरसाइकिल भी हो सकती है तो इस प्रकार ये जो वेस्ट इकट्ठा होता है तो उसके कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन डिस्पोजल और रीसाइक्लिंग को हम वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं या इसको कई बार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी नाम दिया जाता है और ये आ, डेवलपिंग कंट्रीज में या डेवलप्ड कंट्रीज में अलग अलग प्रकार से किया जाता है और जो रूरल एरियाज हैं उसमें अलग तरीका होता है अर्बन एरियाज अलग होता है जैसा आपने बताया कि हमारी आबादी जो है वो अभी शहरों में बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इसमें जो अभी हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें ये जो ये ऐसा रिपोर्ट आया था कि 31% आबादी हमारे देश की जो है वो शहरों में ही रह रही है और ये दो हजार ये जो है ये बढ़ के दो में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी ये डबल हो जाएगी मतलब 50% से एक्सीड कर जाएगी ही ही। और 2011 हजार ग्यारह के ही के मुताबिक हमारे देश में छोटे बड़े सब शहर अगर मिला लें तो उनकी संख्या चार हो चुकी है और ये वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है सभी के लिए क्योंकि तो देखिए हमारे देश में करीब 14 लाख टन कचरा पूरे देश में डेली निकल रहा है और इसमें से केवल आंकड़े ये बताते हैं कि केवल तिरासी परसेंट जो कचरा है वो उसको हैंडल किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है और इसमें इस तिरासी में, इस में भी २९ परसेंट कचरे का ही डिस्पोजल ठीक प्रकार से या जैसे भी हो रहा है आज की तारीख में वो किया जाता है बाकी जो तो सब ऐसे ही कचरा अपर, पड़ा रहता है लैंडफुल वगैरह में और ये कचरा जो है हमारे देश में आज जो है अगर हम पूरे साल के आंकड़े की बात करें तो 620 लाख मीट्रिक टन जो है वो आ, निकलता है और आ, ये कचरा 15 साल बाद दो में बढ़ करके 1650 सो मीट्रिक टन हो जाएगा लाख टन और 2050 की बात करें तो ये तो 4000 360 लाख टन हो जाने की उम्मीद है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में जी और इसका समाधान जो है सरकारें ढूंढ रही राजीव जी बहुत ही अच्छी जानकारी जो है आप दे रहे हैं कि आज के जमाने में और आज का परिवेश में अगर ये जो वेस्ट है वो अगर बढ़ता जा रहा है तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है लेकिन उसको एक सही दिशा में अगर हम लोग उसका उपयोग करते हैं या उसका निष्करण करते हैं तो हमारे लिए वही श्राप जो है वरदान बन सकता है और कहा जाता है कि जितना ये जो वेस्ट चीजें हैं इसको हमें परिवर्तन करना होगा नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा हमारा जीना तो इसलिए जरूरी है हम सभी को इसके लिए कुछ अच्छा मार्ग निकालना होगा राजीव जी इसी विषय को लेकर आगे एक और बात मैं पूछना चाहूँगा एक्चुअली में जो वेस्ट है वो कहाँ कहाँ से जो मिलने का जो प्राप्त होने का जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ पर है देखिए इसमें जो मेन स्रोत है वो तो आ, हमारे घर से ऑफिस से स्कूल से हॉस्पिटल से बाजार से रेस्टोरेंट से या और पब्लिक प्लेसेस से होता है जिसको हम म्यूनिस्पल सोर्स ऑफ वेस्ट बोलते हैं और ये छह सात जगहों से कर, जो है वेस्ट जनरेट होता है जैसे हॉस्पिटल वगैरह मेडिकल सोर्स से होता है मतलब मेडिकल सोर्स में हॉस्पिटल आते हैं लेबोरेटरीज पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज हैं वेटरनरी हॉस्पिटल हैं तो यहाँ से वेस्ट जनरेट होता है ये हजार वेस्ट की कैटेगरी में आता है जो यहाँ से वेस्ट निकलता है वो नुकसानदायक काफी होता है कुछ एग्रीकल्चर सोर्सेस से वेस्ट होता है जैसे आ, फ्रूट वेजिटेबल अनाज के पैदावार के टाइम पर या लाइव स्टॉक ब्रीडिंग जानवरों वगैरह की जहाँ पर रखरखाव होता है या देखिए जो फसलें वगैरह जो है जब काट लेते हैं तो उससे जो बचा हुआ भूसा वगैरह होता है तो वो वो भी एक वेस्ट का सोर्स होता है और कुछ होता है जैसे गाड़ियों वगैरह से कंडम गाड़ियाँ हैं पुरानी कार ट्रक मोटरसाइकिल स्कूटर ये साइकिलें ये सब जो है ये भी एक सोर्स है और दूसरा मेजर सोर्स जो है वो हमारे इंडस्ट्रीज से या फैक्ट्री से आता है तो इसमें जैसे लेदर इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री प्लास्टिक इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री इनसे भी बहुत मात्रा में वेस्ट जनरेट होता है और एक और स्रोत है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जितनी भी है चाहे वो घरों की हो या सड़कों की हो उससे भी काफी स्रोत होता है और आजकल अभी ये एक नया स्रोत डेवलप हुआ है काफी सालों से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसको बोलते हैं जो इसमें देखिए टीवी है मोबाइल है कंप्यूटर है ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक स्रोत भी आ, कहलाता है तो ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जो जिनसे कि लगातार वेस्ट जो है वो हमारे देश में क्या पूरे विश्व में जनरेट हो रहा है आजकल राजीव जी एक और बात मेरे मन में आ रहा है कि अगर चलिए मान लीजिए ये सब अलग-अलग टाइप -अलग के आपने वेस्ट बताए हैं तो हमें ये भी बताइए कि जो वेस्ट है कचरा है उसको मैनेज करने वाले या उसके बाद उसका नियोजन कैसे करते हैं देखिए ये आ... कचरा जो जिसको हम वेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में ये कई प्रकार के होते हैं मैंने तो अभी आपको स्रोत बताए थे जी जी। तो इसको जब हैंडल किया जाता है तो किस प्रकार का कचरा है उसके हिसाब से इसको हैंडल करते हैं तो इसमें एक तो लिक्विड टाइप का होता है जो नॉर्मली घरों से और होटल अस्पताल ऑफिस फैक्ट्री वगैरह से निकलने वाला पानी के शिल्प में आता है तो दूसरा सॉलिड प्रकार का होता है जो हम घरों से फेंकते हैं जैसे मैंने बताया ऊपर आपको उसके बाद कुछ हार्मफुल या हजार्डस कचरा होता है इस कैटेगरी में हॉस्पिटल के अंदर से जो निकलती हैं वेस्ट पदार्थ या कई बार करोसिव और रिएक्टिव टॉक्सिक चीज़ें होती हैं जैसे पेस्टिसाइड हो गया पारा हो गया बल्द सी एफ बैटरी पुरानी मेडिसिन ये सब पेंट्स ये सब हार्मफुल कैटेगरी में आते हैं और दूसरा प्रकार का एक कचरा चलाता है जिसको ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं तो इसमें आ, सारे प्लांट्स या एनिमल सोर्सेज से जो भी कचरा जनरेट होता है जैसे फ्रूट है वेजिटेबल है फ्लावर है मांस मछली है ये सब प्रोडक्ट होते हैं तो ये इस, इस कैटेगरी को हम ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं और एक प्रकार का कचरा जो है वो रिसाइकिल टाइप का कहलाता है तो इसमें ये वो सारे शामिल होते हैं जो पदार्थ को रिसाइकिल किया जा सकता है जैसे प्लास्टिक है और मेटेलिक है जैसे अलमूनियम है लोहा है या ग्लास इत्यादिया तो ये चार पांच किस्म के कचरे जो होते हैं जो जिनके हिसाब से उनको हैंडल किया जाता है राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर है इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी ये वेस्ट है या कचरा है उसके बारे में शायद अभी तक वो सिर्फ अपने घर के बाहर में या कूड़ा कचरा को देख ही कचरा समझ रहे होंगे लेकिन आज उन्हें पता चल गया होगा कचरा कितना प्रकार का होता है वेस्ट का मतलब कितने अलग अलग चीज़ें होती हैं इवन जिन चीज़ों को हम लोग बहुत संभाल के रखते हैं जैसे टीवी हुआ या फिर मोबाइल हुआ जो बंद होने के बावजूद भी हम उसको संभाल के अपने घरों में रखते हैं लेकिन एक दिन उसको फेंकना ही पड़ता है जब वो काम नहीं करता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसके बारे आप में आपने बताया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और कितने आपने अभी जो सूत्र बताए हैं उसमें से कितने प्रकार के वेस्ट निकलते हैं या होते हैं उसके बारे में आ, बताया आपने तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस, इसी बात को और भी आ, अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है उसके बारे में आगे बात करेंगे लेकिन अभी नहीं एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी रे साथी हाथ बढ़ाना साथी रे साथी हाथ बढ़ाना साथी रे मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया सागर ने रास्ता छोड़ा पर पत्ने शीस झुकाया भोला दी है सीने अपने भोला दी है भाए भोला दी है सीने अपने भोला दी है भाए हम चाहे तो पैदा करते चट्टानों में हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों मेरा, तो दे, मेरा साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना हाथ साथी हाथ बढ़ाना बढ़ना साथी हाथ बढ़ाना बढ़ना साथी हाथ बढ़ाना साथी मेहनत अपने लेख से क्या डरना? गल भैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना मंदिर अपना रस्ता साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक थक जाएगा मिलकर साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ना साथी साथी हाथ मेरे साथी साथी हाथ बढ़ना साथी एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया एक से एक मिले तो सर्रा बन जाता है सहरा एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले आ, साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक हकी बा थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी बात हाँ करना साथी आप सुन रहे हैं ब्रह्म रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं राजीव हजेला जी से विशेष एक टॉपिक पर जिसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट जी हाँ आपने अभी जो सूत्र बताया उसमें से कितने प्रकार के वेस्ट होते हैं इस विषय पर हमने बात जानी है और अभी आगे हम लोग ये देखेंगे राजीव जी हमें ये बताइए कि हमें ये बताइए कि वेस्ट जो कचरा को है उसको कैसे मैनेज करते हैं या आने वाले समय में उसका जो नियोजन है वो कैसे कर सकते हैं देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है वेस्ट मैनेजमेंट की कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है या कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो जो हमारे देश में या अन्य देशों में भी हो रहा है उसमें ये चार तरीके हैं जिससे कि इसको वेस्ट को मैनेज किया जाता है इसमें आ, सबसे पहला जो तरीका कहलाता है वो इंसी कहते हैं मतलब इसमें वेस्ट को सीधा जो है वो बड़े बड़े इंसिनरेटर्स में जला दिया जाता है ये कॉमन तरीका है इसमें कचरे को हीट गैस या राख में बदल दिया जाता है दूसरा तरीका जो है इसमें वेस्ट को शहरों से टाउन से उठा के लेके एक खुले स्थान पर जो नॉर्मली शहरों से थोड़ा सा दूर रखा जाता है उसमें सिंपली डंप कर दिया जाता है जिसको कि लैंडफिल्स का नाम दिया गया है और जो तीसरे प्रकार का है वो ये है कि जो कचरे को थोड़ा सा करते हैं और उसके बाद इसमें जो साबल आइटम्स होते हैं जैसे ग्लास प्लास्टिक ए, या पेप, पेपर अल्मीनियम कार्डबोर्ड वगैरह इन आ, इन आइटम्स को निकाल कर उनको रिसाइकिल किया जाता है और उनसे दोबारा कोई काम की चीजें बनाई जाती हैं और एक तरीका होता है कंपोस्टिंग जो मैंने अभी बताया था कि ऑर्गेनिक वेस्ट जितने भी हैं उनको कंपोस्ट किया जाता है इसमें जो है इसको खाद में कन्वर्ट किया जाता है और ये खाद जो है वो फार्मिंग में इस्तेमाल हो जाती है और अभी एक वर्ल्ड में और हमारे देश में भी है बहुत छोटे स्केल के ऊपर कचड़े से जो है ये बिजली पैदा की जाती है अच्छा तो हाँ कचरे कचरे से आजकल बिजली पैदा करने के लिए प्लांट्स लगाए गए हैं इसमें जो जो, जो मतलब कचरा रिसाइकल नहीं किया जा सकता है उसको हीट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और ये एक प्रकार की रिनेबल इनर्जी का स्रोत्र है अच्छा जिस जिसका आजकल काफी डेवलप्ड कंट्रीज में इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे देश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है इसमें कार्बन का इमिशन में कमी होती है और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम आजकल देख रहे हैं जिससे टेंपरेचर चेंज या क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो भी कम होता है तो ये ये तरीके हैं जो आजकल इसको कचरे को मैनेज करने के लिए पूरे विश्व में इस्तेमाल किए जा रहे हैं जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि मैं भी इन चीज़ों को कुछ कुछ जानता था लेकिन जब यह आपने बताया कि जो कचरा जिसका निष्करण नहीं होता जिसका जिसको रिसाइकिल नहीं किया जाता अगर उससे बिजली बनाई जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये रीन्यूबल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो ये सबसे अच्छी बात है ये आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा जो कचरा बहुत दिनों तक आ, किसी जगह पर पड़ा रहे तो उसका जो इफेक्ट है वो इंसानों पर क्या हो सकता है आ, इसमें जब ये वेस्ट को मिनिस्ट्री वाले या जिनकी जिम्मेदारी है वो नहीं उठाते हैं तो ये वहाँ का आसपास का पूरा वातावरण को खराब कर देता है क्योंकि उसपे वो सड़ने लगता है वहाँ पर और उसमें मक्खी मच्छर कीड़े मकौड़े और अन्य जानवर चूहे वगैरह उसमें सब आकर के उसको बहुत ही दूषित कर देते हैं वहाँ पर और ये उस इलाके के लिए बहुत बड़ा हेल्थ हजार्ड बन जाता है और जब ये हेल्थ हजार्ड है वो मनुष्यों पे काफ़ी प्रभाव डालता है इसमें जानवरों पे भी असर होता है तो अगर हम देखें तो मेनली इसमें दो प्रकार के असर होते हैं एक तो इन्वायरमेंटल असर होता है तो इन्वायरमेंटल में मैंने आपको बताया कि जो वेस्ट पदार्थ जो है ये नदी नाले या किसी वा, वाटर बॉडीज में देखिए नालियों में पड़े रहते हैं तो उन्हें पूरी प्रकार से ये दूषित कर देते हैं पानी को पानी को तो जब ये पूरा पानी दूषित हो जाता है तो उस, उस स्थिति में हम इसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं और इस दूषित पानी को इस्तेमाल करने से मनुष्यों जानवरों पर बहुत असर पड़ता है दूसरा ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जब ये पड़े रहते हैं लॉन्ग टर्म पर सा जमीन के ऊपर तो ये इनके जो जहरीले पदार्थ हैं वो सॉयल में मिट्टी में जो है वो चले जाते हैं और मिट्टी में जाने के बाद प्लांट्स जो हैं वो उनको अपनी रूट्स के जरिए ले लेते ले हैं और जो प्लांट्स को फिर मनुष्य या जानवर खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उनको नुकसान करते हैं और इससे पोल्यूशन के ऊपर बहुत असर पड़ता है लैंड पोल्यूशन एयर पोल्यूशन सब खराब होता है तो इससे मनुष्यों को बच्चों को जो है वो रेस्पिरेटरी और इन्फेक्शस डिजीज दुनिया भर की हो जाती हैं और एक जो मैंने अभी बताया था आपको कि वो लैंडफिल में कचरे को डालते हैं तो वहाँ पर एक आ, क्या होता है कि हम खास करके हमारे देश में तो इसका हो रहा है ये कि एक प्रक्रिया कहलाती है जिसको लचाटिक बोलते हैं लचाटिक अच्छा ये इसमें होता ये है कि जो लैंडफिल में कचरा डाल दिया गया बगैर ट्रीट किया हुआ तो वो उससे जो जहरीले पदार्थ है वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके नीचे पानी में सरफेस के नीचे पानी में या ग्राउंड वाटर में नीचे चले जाते हैं और फिर ये वहां पर पानी को दूषित करते हैं तो जैसे आप कभी अगर आप गए हो या सुना हो आपने कि वहां पर जो पानी होता है लैंडफिल के आसपास वो पूरी तरीके से दूषित होता पाया जाता है और दूसरा इसका सब बड़ा असर इकोनॉमिक इकोनॉमिक सेंस में पड़ता है कि अब देखिए जिस शहर में या जिस इलाके में या, या सिटी में कहीं पर बहुत ज्यादा गंदगी फैली है तो वहां तो कोई जाना पसंद नहीं करेगा तो उस उस सिटी में उस इलाके में टूरिस्ट एक्टिविटी बहुत कम होती है और अगर हम इसको दूसरे एंगल से भी देखें तो जो ऐसे ही वेस्ट को फेंक दिया जाता है तो जो रिसाइकलिंग करके जो उसका कुछ रेवन्यू निकल सकता था तो वो रेवन्यू भी नहीं मिलता है तो इससे भी काफी फाइनेंशियली लॉस होता है उस शहर को या उस म्यूनिसपलिटी को जो उसको ऐसे ही डाल देती है तो ये मेनली दो प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बताया जी राजीव जी काफी अच्छी बातें हो रही हैं और मुझे लगता है कि ये ज्यादातर शहरों में इस तरह की बातें होती है और गाँव में भी देखा जाता है कि कचरे को एक जगह पड़ने के बाद उसको उठाने वाले बहुत कम लोग होते हैं या उसका निष्कर्ष नहीं किया जाता बहुत जल्दी कभी कभी तो बहुत समय तक रोड में हम देखते हैं कि कोई अगर गाय या फिर भैंस या कोई भी पशु पक्षी मर जाता है तो काफी दिनों तक वो चीजें वहां पर पड़ी रहती हैं उसको कोई निकालता नहीं और एक बार मेरी बात इसी विषय पर एक एग्रोनॉमिस्ट से बात चल रही थी तो वो बताते बताते उन्होंने कहा पर्यावरण में जो चक्र है उसके अंदर जो पक्षियां हैं या जो पशु पक्षियां हैं वो भी समतुल रखते हैं और जैसे कि गाय वग़ैरह या कुछ ऐसे बड़े जानवर कट जाते हैं या मर जाते हैं तो उस समय ऐसा होता था पूर्व में कि चील जो है चील कव्ये आकर तुरंत उसको निष्करण कर देती या खा के निकल जाते थे लेकिन आज न चील न कवे दिखाई देते हैं तो इसलिए यह बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस चीज़ को कैसे ख़त्म करें सफाई कौन करें और म्यूनसिपालटी वाले भी आते हैं तो बहुत देरी से आते हैं तो जब तक उनके पास मैसेज पहुँचे वो लोग वहाँ पहुँचे तो काफी हद तक वो सारी चीजें बन गई होती हैं। बहुत ही अच्छी बातें आप जो है ध्यान पे ला रहे हैं राजीव जी आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा आ, हमारे जो भारत देश में इस कचरा प्रबंधन पर या वेस्ट मैनेजमेंट पर इस समय क्या कुछ हो रहा है अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया था दो साल पहले करीब जी जो आपने सुना होगा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है जी जी ये अक्टूबर 2014 में गांधी जयंती वाले दिन शुरू किया गया था इसका तो आपने सुना ही होगा जी जी जी आ, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हम दो तक देश के सभी टाउन्स में अपने वेस्ट मैनेजमेंट में 100% कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग करके इसको डिस्पोजल करें तो ये एक बहुत अच्छी योजना बनाई है इसमें नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिव्यू कमेटीज बनाई गई हैं जिसमें माननीय है लोगों को लगाया गया है और जो इसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं और अभी मेरी फीलिंग तो ये है कि इस अभियान आने के बाद देश में आम नागरिकों में एक सफाई को लेकर काफी जागरूकता सी नजर आ रही है और अभी तो शायद पहले के मुकाबले में पब्लिक प्लेसेस पर सड़कों पर खास करके स्टेशन आदि पर सफाई नजर आती आप है आपकी क्या राय है हाँ वैसे तो काफ़ी जगह पर जो है सफाई अभियान के माध्यम से लोग जागरूक है और अपने अपने इलाके में सफाई भी करते रहते हैं सफाई अभियान का ब्रांड एम्बेसिडर जो है अपने दादी जानकी जी को भी बनाया गया था खास उनको सम्मान किया गया उस विषय के लिए और अपने आसपास के परिसर में जो अभी शांतिवन है राजस्थान में हेडक्वार्टर उसके अगल बगल में भी जो है एवरी सैटरडे सफाई अभियान के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम होता है जहाँ रास्ते के आसपास जो कूड़ा कचरा है उसको क्लीन किया जाता है और जो नाल नाले वगैरह हैं उसको भी साफ किया जा रहा है बुलडोजर वगैरह लगा के अच्छी तरह से तो एवरी सैटरडे ये काम हो रहा है ये बिल्कुल बहुत अच्छा एक शुरुआत है की है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मैं समझता हूँ की जो आने वाले कुछ समय में डेफिनेटली इस फील्ड में काफी सुधार होगा और दूसरा एक बहुत बड़ा सुधार अभी किया गया है मार्च 2016 में जी जो हमारे देश में सबसे पहले जो कचरा से निपटने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट के कानून बनाए गए थे वो अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे उस समय 2000 में बनाए गए थे तो वो लागू थे तो उसको उन कानूनों को और सुधार करके अभी मार्च 2016 में बदली किया गया है अच्छा और इसमें हमारे पूरे देश में करीब 17000 जो रिहायशी इलाके हैं हाँ। उनमें इसको लागू किया गया है और जिसमें देश की करीब 45 करोड़ जनसंख्या जो है वो इसको इसमें कवर होगी और इसमें जो खास बहुत खास चीज वो ये है कि देश में पूरे देश में जो म्युनिसिपलिटीज है म्युनिसिपल बॉडीज है वो दो से पांच साल के अंदर इनको अपना जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको बिल्कुल सेटअप करना होगा और ओपन में जो कचरा आजकल जलाते फिरते हैं लोग सड़कों पे और कहीं पर भी तो उसको एक क्राइम बना दिया है अच्छा ये एक बहुत अच्छा स्टेप किया है क्योंकि अभी तो जिसका जहां मन आता है वो अपना इकट्ठा किया और वहां दिया सिलाई लगा करके तो उसको जला देता है तो अब ये क्राइम हो गया है और इसमें जो जो कचरा उठाने के बाद लैंडफिल में ले जाकर डाल देते दे थे तो अब उसको ऐसे नहीं डाला जाएगा उसमें उसग्रीगेशन किया जाएगा और उसको प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करने के बाद ही इसको दम करेंगे और जो ये हमारे वेस्ट मैनेजमेंट में, में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो जिनको हम रैट इंग्लिश में बोलते हैं जो आप देखते हैं कि ईट के ऊपर थैला प्लास्टिक का लेके हाथ में तार या डंडी लेके उठाते रहते हैं कचरे को जी तो उन लोगों के उन लोगों के बारे में भी गवर्नमेंट ने सोचा है और उसको अभी उनको एक फॉर्मल सेक्टर के फॉर में लाएंगे और उनको सबको रेगुलइज करेंगे रजिस्टर करेंगे और जो उनके जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट है तो उसका अभी गवर्नमेंट जो है उसका भी केयर करने जा रही है तो ये कुछ ऐसे सरकार ने इंपॉर्टेंट कदम अभी दो एक साल में लिए हैं तो ये बहुत एक सकारात्मक कदम है और हम सब मिल अगर हम इसमें इस कार में सरकार का मदद करेंगे और अपना योगदान देंगे तो हम देखेंगे कि हमारे घर में मोहल्ले में शहर में या पब्लिक प्लेसेस में सड़कों पर जो है वो काफी कुछ साफ नजर आने लगेंगे हम्म हम्म बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से सरकार भी इस पर अच्छी तरह से विचार करके कानून में बदलाव किया है हो सकते है आने वाले समय में हम सभी लोग मिलकर अगर इन चीज़ों को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो हमारा ही जो शहर है वो सच रहेगा सुंदर रहेगा और हम सभी निरोगी हो सकते हैं बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का और हम सभी मिलकर अगर इसको अमल में लाते हैं तो काम बन सकता है राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सरकार की कुछ विशेष बातें भी जो आपने अभी बताया वो समझ में आ गया होगा तो चलिए दोस्तों यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। इसके बाद फिर से हम बात करेंगे कि आगे और विकसित देशों में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में जानेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कते रहो कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और आज हम लोग बात कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट पर यानी जो हमारा कचरा है उसको कैसे हम लोग ठीक ढंग से नियोजित ढंग से अच्छी तरह से उसका संयोजन कर सके इस विषय पर बात हो रही है और अगर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान हम सभी को भुगतान करना ही पड़ेगा आज भी हम लोग जो बीमार हैं या फिर जो कुछ बातें हो रही हैं अनकंफर्ट फील करते हैं तो इसी के कारण फील करते हैं तो इसके ऊपर मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है आइए राजू जी से फिर से एक बार बात करते हैं इसी विषय पर आगे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक के पहले आपने भारत देश में जो भारत देश में जो कुछ का हो रहा है उसके बारे में बताया तो इसी विषय को अगर हम लोग बाहर के देश में देखें, विदेश में देखें या विकसित देश में अगर बात कही जाए इस बात पर क्या कुछ हो रहा है कैसे वो इस बात पर काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए देखिए इसमें जो हमारे विकसित देश है यूरोपियन कंट्रीज है इसमें बहुत अच्छा हम लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है और इसको काफी साइंटिफिकली uh, हैंडल किया जा रहा है अगर हम uh, खाली अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर 5 परसेंट आबादी जो है वो तो 40 परसेंट दुनिया का कचरा इकट्ठा कर पैदा तो कर रहा है तो हम हमारे यहाँ जो जन देश का जनरेशन है वो तो बहुत कम है विदेशों में इसका जनरेशन बहुत ज्यादा है मगर उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं और खास करके मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि स्वीडन है और स्टॉकहोम सिटी है पेरिस है और भी यूरोपियन ये कंट्रीज में बहुत बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है और खास करके मैं स्वीडन का बताना चाहूँगा आपको कि ये एक ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड की नंबर वन कंट्री है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इसमें 99% वेस्ट को किसी ना किसी फॉर्म में रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जा रहा है और जो मैंने आपको अभी बताया था इसमें ये अपने कचरे से 50% जो 50% कचरे का इस्तेमाल करके ये बिजली पैदा करते हैं और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि ये कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो कचरे को, इं, <laughs> तो को इंपोर्ट कर रही है रमेश जी कभी आपने आपने सुना ये तो बहुत ही अच्छी बात कचरे को इंपोर्ट कर रही है कचरे को इंपोर्ट कर रही है और अगर मैं फिक्र बताऊं तो आठ लाख तक आज की तारीख में कचरा यहाँ लोग ये लोग इम्पोर्ट करते हैं और उससे बिजली पैदा करते हैं अच्छा ये मतलब ये भी एक एग्जाम्पल है ये अपने नजदीक के यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं और बिजली पैदा करते हैं तो ये इनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसी प्रकार से स्टॉकहोम का मैं देख रहा था बहुत अच्छा तरीका है और पेरिस वगैरह फ्रांस में भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो इसमें ये कुछ कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं ये देश जो है उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनका जीरो वेस्ट कंसेप्ट है मतलब जीरो वेस्ट मतलब ये है कि इसमें आप कचरे में से किसी न किसी काम के लिए उसको नब्बे परसेंट से ज्यादा अगर इस्तेमाल कर लेते हैं या रिसाइकिल कर लेते हैं तो वो जीरो वेस्ट कंसेप्ट कहलाता है ये ये एक्चुअली एक फिलोसफी है हाँ हाँ हा। ये मतलब फिगर में नहीं है है जीरो वेस्ट में फिलॉसफी है जो कि एक दुनिया के जो विकसित देशों ने इसमें एक विजन बनाया हुआ है और इसमें लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए सलाह देते हैं ताकि जो भी वेस्ट निकलता है वो किसी ना किसी के लिए वो एक रिसोर्स का काम करे मतलब ये है ये फिलॉसफी है इनकी और उस रिसोर्स से जो है वो दूसरे आइटम्स बनाए जाए ताकि इनको बर्न करना या डंप करने की जरूरत ही ना पड़े तो ये इस, इस पे काम हो रहा है इसमें काफी ये वेस्ट जीरो वेस्ट जो तो मैनेजमेंट है ये ये खुद ही में अपना एक सब्जेक्ट है और इसके ऊपर बात करना यहाँ से संभव नहीं है पूरा मगर मैं खाली यही मैंशन करना चाहूंगा कि वर्ल्ड में इस जो विकसित देश हैं वो जीरो पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है मगर हमारे देश में अभी इसके ऊपर शुरुआत नहीं हुई है खाली सोच विचार ही चल रहा है अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त आगे है और कि हम लोग भी इस प्रकार से काम करें मगर मैं आपको ये याद जरूर दिलाना चाहूंगा यहाँ पर कि अब तो उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं आपको याद होगा शायद आपके हमारे बचपन में जो डेरी का दूध आता था वो बोतलों में आता था याद है आपको जी जी हाँ बोतलों में आता था बोतलों में आता था उसके बाद ये प्लास्टिक की थैलियों में शुरू हो गया तो पहले जब हम डेरी का दूध लेने जाते थे तो बोतल से दुकानदार दूध पलट के दे देता था और बोतल वापस रख लेता था सही बात है तो वो ये इसी को ही जीरो वेस्ट कहा गया है कि मतलब कि रीसाइकल करने की भी जरूरत नहीं है मतलब वही बोतल कांच की दोबारा फिर वैसे ही धो धा इस्तेमाल हो तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया इसी इसी विजन को लेके सरकारें चल रही हैं इसी पे काम हो रहा है कि हमको रीसाइकल करने की भी जरूरत कम से कम पड़ेगी और हम उस जो सामान हमारा वेस्ट निकल रहा है जिसको जरूरत खत्म हो गई उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर लें तो ये इसके ऊपर जो है हो रहा है दूसरा कई देशों में एक पे एज यू थ्रो इसको मतलब पेट स्कीम बोलते हैं पी ए वाई टी पे एज यू थ्रो मतलब आप जो कचरा जनरेट करेंगे या थ्रो करेंगे आप उसके लिए पे भी करिए हम्म तो ये अभी हमारे देश में लागू नहीं हुआ तो मैंने आपको बताया था की ये हमारे जो अभी कानून बदले गए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स मार्च 2016 में उसमें इसका प्रावधान गवर्नमेंट ने किया है और ये म्युनिसपलिटीज को ये खुली छूट दी है की वो इस प्रकार का टैक्स अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं तो अभी मैं समझता हूँ कि अभी तो दो ही महीने तीन महीने हुए हैं और कुछ समय के बाद शायद कुछ म्यूनिसपाल इसको जरूर टैक्स लगाएंगे और विदेशों में क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग बिजली का बिल पे करते हैं या पानी का बिल पे करते हैं तो वेस्ट का भी बिल पे करते हैं अच्छा हाँ मतलब रेगुलर बिल पे होता है जिससे की इसको करने से एडवांटेज ये है कि लोगों ने जो अपना वेस्ट जो है डिस्कार्ड करते हैं उसमें 14 परसेंट से 17 परसेंट कमी पाई है हम्म हम्म जैसे क्योंकि लोगों ने जब पे करना पड़ा ना तो लोग जो है फिर वो कम जनरेट करते हैं। <laughs> और जो लोग ऐसे करते हैं उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हैं लोग रिसाइक्लिंग इसमें जो है वो काफी बढ़ गया है तो, क्योंकि जब वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसको रिसाइकिल करने के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है लोग अपने घरों में या कम्युनिटीज में कंपोस्ट बनाने लग गए अच्छा, अच्छा, तो ये भी एक अच्छा कदम उठाया जाता है और एक और चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में एक बेस्ट ऑडिट होता है अच्छा अच्छा जिसमें वेस्ट ऑडिट क्या है वेस्ट ऑडिट में मतलब ये है कि जैसे कितने प्रकार के वेस्ट होते हैं क्या सोर्स है क्या क्वांटिटी है क्या क्वालिटी है इसकी सबकी साइंटिफिक तरीके से पूरा स्टडी की जाती है एक म्युनिसपलिटी या शहर को लेकर के और फिर उसी स्टडी के आधार पर वो उसको रीसाइक्लिंग के लिए या उसको जीरो वेस्ट के लिए विजन के लिए या उसको लैंडफिल के लिए किस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना है पूरा वो करके फिर वेस्ट ऑडिट के अनुसार इन सबको जो है वो हैंडल किया जाता है तो इससे जो है वो काफी मदद मिलती है और इससे देखा गया है कि काफी वेस्ट मैनेजमेंट में इन जिन कंट्रीज ने वेस्ट ऑडिट शुरू किया है तो उन, उनके यहाँ इससे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है काफी आ, फायदा हुआ है काफी सफाई हुई है तो आ, मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि कुछ समय के बाद हमारे देश में भी ये वेस्ट ऑडिट के जैसे तरीकों को शायद गवर्नमेंट बोलेगी कि इसको आप शुरुआत करिए ताकि हमारे अभी और विदेशों की तरह साफ सुथरे रहे शहर तो हो सकता है ये कुछ सालों के बाद हमारे यहाँ चालू हो जाए हाँ हाँ ये तो बहुत ही अच्छी अच्छी बात है और जहाँ इसका इंप्लीमेंट होगा तो लोग भी अपने आप ही सवर जाएंगे और कम कचरा पैदा करेंगे शायद मुझे लगता है आ, राजीव जी काफी अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि वक्त की घड़ी जो है आगे बढ़ती जा रही है आ, जैसे आपने अभी जो सॉलिड वेस्ट की बात कही है तो सॉलिड वेस्ट का सही डिस्पोजल यानी उसका नियोजन ठीक से नहीं करे तो क्या हो सकता है देखिए अगर हम सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल ठीक से नहीं करते हैं तो आ, हम इस पे जो एनवायरनमेंट के ऊपर और आ, हमारे जो हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है अभी आ, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में काफी पॉपुलेशन है और विश्व में भी पूरी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो खाद्य पदार्थ है या और जरूरत के जो तो सामान हैं वो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है आजकल और इससे हर घर में दिन प्रतिदिन जो है वो वेस्ट जनरेशन जो है वो ज्यादा हो रहा है और इससे वेस्ट के डंप जो है वो शहरों में शहरों के बाहर जो है वो बहुत बनने लग गए हैं अभी मैं पढ़ रहा था कुछ समय पहले कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है कि आप जो दिल्ली के दिल्ली में तीन डंप है जी लैंड फिल वाले तो उन तीनों लैंडफिल जिसकी एक लैंडफिल की उम्र 20 साल बताई जाती है तो वो कोई उसमें 30 साल पुराना है कोई 25 साल पुराना है कोई 20 साल पुराना है वो कैपेसिटी से ज्यादा वहां पर डंप कर दिया गया तो वो एक अच्छा। बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कारण हो गया और उससे बहुत वहां के इलाके में लोगों की हेल्थ के ऊपर अफेक्ट आ रहा है तो हाई कोर्ट ने बोला है कि आप जाइए विदेशों में अच्छे एग्जाम्पल्स जो हैं उसको स्टडी करिए और जाने के लिए तो इनफैक्ट नहीं बोला है बल्कि बोला है कि आप विदेशों के एग्जाम्पल्स को जरा स्टडी करके हमारे देश में भी इम्प्लीमेंट करिए अच्छा अच्छा तो अगर हम इसके हेल्थ इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले इसमें स्किन डिजीज है ब्लड इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं आई की प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है पेट खराब होना जी जी जी ये काफी इन्फेक्शन्स uh, क्रिएट होते हैं इनसे और अगर वेस्ट वगैरह लंबे समय के लिए पड़ा रहता है तो वहां पर जो तो जानवर हैं वो जो उसको फैलाते हैं और उसको खराब करते हैं तो उससे मना पूरा वातावरण एक तरह से खराब हो जाता हो पूरा पूरा धीरे धीरे करके वो सारा ही शहर या जो कस्बा है वो पूरी तरह से उससे कब्जे में आ जाता होगा उसके लिए कब्जे में आ जाता बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी तो बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे की हम लोग इन सभी चीजों को समझ ले तो इसमें इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते है हम लोग इस समस्या के लिए समाधान के लिए देखिए गवर्नमेंट तो काम कर ही करना चाहिए जैसे हम सबसे पहले है कि कचरे को जनरेट कम करें ये तो हम अगर कम जनरेट करेंगे तो कम कचरा निकलेगा तो दूसरा ये है कि हम सड़कों पर मोहल्ले में अपने इलाके में पार्क में कहीं पर भी ऐसे वेस्ट ना फेंके जैसे आपको मैं बताऊ विदेशों में आप कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में वेस्ट फेंक ही नहीं सकते अगर आपने फेंका तो आपके ऊपर फाइन हो जाएगा <laughs> और मैं तो अपने विदेश यात्राओं में देखा है मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताने के बता रहा हूँ कि जैसे लोग अपने डॉग्स को लेकर टहलने जाते हैं सुबह के टाइम पर वो फ्रेश होता है डॉग उनका तो साथ में मैंने देखा है प्लास्टिक का बैग और एक वो उठाने के लिए उसकी पॉटिंग उठाने के लिए एक वो ब्रश और ट्रेस ही लेके चलते हैं अच्छा, बैग में अब जहाँ पर वो फ्रेश हुआ तो फटाफट उसको उठा के पॉलिथीन में रख लेते हैं और फिर फिर उसको डस्टबिन वगैरह में डालते हैं अगर किसी ने उनको देख लिया जो एजेंसीज हैं तो वो उनको फाइन कर देंगे अच्छा, तो लोग डरते हैं तो वहाँ पर तो इसीलिए तो साफ सफाई रहती है सही बात है तो शायद ये कल्चर हमारे देश में भी कुछ समय के बाद आ, आ सकता तो राजीव लाना लाना होगा। होगा। जी काफी अच्छी बात समस्या सामने है, उसको का समय अभी है और मुझे की हर नागरिक को नगर में अपनी छवि देखनी होगी या उसके प्रति गहरा लगाव और जुड़ाव पैदा करना होगा तभी हमारे शहर चमकीले और मानवीय बन सकते हैं और देखा जाए की हर शहर को अपना चारित्र बनाना चाहिए उसके विशेषताएँ खोजनी है और विकसित भी करनी चाहिए और देखा जाए तो शहरों को अपना परंपरागत चारित्र और परंपरागत गौरव कायम कर रखना चाहिए और विकास के नाम पर शहर की आत्मा को नष्ट होने से बचाना भी चाहिए और इस बात पर हम सभी को ध्यान देने की जो आवश्यकता है बहुत ज़्यादा है नीड ऑफ टाइम कहेंगे मुझे लगता है कि ये शब्द शायद अच्छा होगा अभी का जो समय है उसकी मांग है कि हम अपने मोहल्ले को अपने घर को और अपने शहर को स्वच्छ रखने में अपना जो है विशेष योगदान देना होगा राजीव जी हाँ जी बेटा हाँ राजीव जी मैं कहूंगा कि इसमें हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा और ये अपने घर से ही शुरू करेंगे तो ज्यादा बेटर है बिल्कुल बिल्कुल हम सरकार लेकिन, और, और जगह जाके देखने से अच्छा ये है की मैं पहले अपने से शुरू करूँ और धीरे धीरे लोगों को बताऊ तो उसका प्रभाव भी पड़ सकता है अच्छा जाते जाते मैं कहूंगा राजीव जी, जी जैसे कि आप हमेशा कोई ना कोई मैसेज देते हैं तो आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कोई मैसेज हमारे श्रोताओं को जरूर दें देखिए मैं यहाँ पर श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा हमें जीरो वेस्ट कंसेप्ट को ध्यान में रख के अपने वेस्ट को जनरेट करना चाहिए और हमें इसकी तरफ मार्च करना चाहिए हु. तो इससे हमारे मोहल्ले में घर, घर के आसपास शहरों में हर जगह पार्क में सब सफाई में बड़ा फर्क पड़ेगा और स्वच्छता अभियान जो सरकार चला रही है उसमें पूरा पूरा सहयोग करके अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए राजीव जी काफी अच्छा आपने हमारे आज के इस विषय पर वेस्ट मैनेजमेंट पर बहुत ही अच्छी बातें जो समझने वाली हम सभी को आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी समझ में आया होगा की कचरा जो है उसको अपने घर से जो है सही तरीके से उसको निकालना चाहिए और अपने घर आंगन और अपने सोसाइटी को साफ़ सुथरा रखने के लिए खुद से प्रयास करना चाहिए वैसे देखा जाए जो कचरा प्रबंधन से हम छोटे शहरों की समस्याओं को काफ़ी हद तक हल भी कर सकते हैं ज़रूरत है, है सिर्फ राजनीतिक और जो प्रशासनिक प्रतिबद्धता की और जो बातें हैं समझने की और निर्णय लेने की उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है उसको यूज़ करने की ज़रूरत है और राजस्थान के छोटे शहरों से इसका प्रारंभ अगर शुरू कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है और बड़े शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सुधार भी हो सकती है और उसमें जो मुश्किलें आ रही हैं उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर फिर आपके साथ मुलाकात होगी नमस्कार आप सुन मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो